परिच्छेद तीन तृतीय दर्शन सर्वभूत स्थमात्मान सर्वूता चात्मे एक क्षेत्र योग युक्ता गीता नरेंद्र भावनाथ तथा मास्टर मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है मानो आँखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो मास्टर सोचने लगे इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था मास्टर जिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार पांच मार्च आ गया वरानगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को तीन चार बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तखत के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस थस भरा हुआ है रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए देखा श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं एक उन्नीस साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री राम बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं लड़के का नाम है नरेंद्र बाद में यही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्मण समाज में कभी कभी जाते हैं इनके आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषया सत्य संसारियों की बातें चल रही है ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए ये सब बातें होने लगी श्री राम कृष्ण नरेंद्र से क्यों नरेंद्र भला तू क्या कह, कहेगा संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्ला चिल्लाते हैं पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा नरेंद्र मैं तो यह समझूँगा कि कुत्ते भोगते हैं श्री राम कृष्ण शाह से अरे नहीं यहाँ तक नहीं सबका हास्य सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए बाघ में भी परमात्मा का वास है इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए लोग हंस पड़े यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है इसलिए क्यों भागें इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग जाओ वे भी तो नारायण हैं उनकी बात क्यों न मानो एक कहानी सुनो किसी जंगल में एक महात्मा थे उनके कई शिष्य थे एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है यह जानकर सभी को नमस्कार करो एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया उस समय तो जंगल में यह शोर मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो पागल हाथी जा रहा है सभी भाग गए पर शिष्य न भागा उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है इसलिए भागने का क्या काम वह खड़ा ही रहा हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा इधर महावत के ऊँची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो उसने पैर न उठाए पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूड से लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साँस लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए वहां उसकी दवा दारू की तब वह होश में आया कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा हाथी को आते सुनकर तुम वहाँ से हट क्यों न गए उसने कहा कि गुरुजी ने कहा तो दिया कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है नारायण ही सब कुछ हुए हैं इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा गुरुजी पास ही थे उन्होंने कहा बेटा हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न किया महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी सब हंस पड़े शास्त्रों में है आपो नारायण जल नारायण है परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुँह धोते हैं कपड़े धोते हैं और बर्तन माँते हैं किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेल नहीं चल सकता किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए एक भक्त महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डाले तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए गृहस्थ तथा तमोगुण श्री दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जीव बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए